महाभारत आदि पर्व सप्त अधिक सप्तसप्तिक शतमोध्याय शक्तिपुत्र पराशर का जन्म और पिता की मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें और वो सुना नाम गंधरो वाच आश्रमस्था तुत्र अदृश्य शक्त कुलकरम राज शक्ति गंधर्व कहता है अर्जुन तदनंतर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदिश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हो जातकर्मादिकस क्रिया सतम पौत्रश भरश्रेष्ठ चकार भगवान्वयं भरश्रेष्ठ मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पोत्र के जात कर्म आदि संस्कार किए पारुस यतस्तेन वशिष्ठ स्थापित मुनि गर्भस्थ्य तथोलोकते स्मृत उस बालक ने गर्भ में आकर परासु अर्थात मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था इसलिए वह लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ अमन धर्मात्मा वशिष्ठम पितरं मुनि जन्म प्रभृति तस्में स्तो वर्तत धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठ की ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे सतातति विपृषि वशिष्ठ प्रत्य मातु समम कौंत अदृश्यंत्या परम तपः परम तप कुमार एक दिन ब्रह्मषि पराशर ने अपनी माता अधिस्यंती के सामने ही वसिठ जी को तात कहकर पुकारा ताते परिपूर्णार्थम तस् तनमधुरम वच अध्यंत सोम पूर्णाक्षवती तमुवाच बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर अधिस्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली माँ तात तात, ताते ते नंपित नंपित हो। तात तब तातो भक्स्ता बेटा ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं तो मैंने तात तात कहकर ता पुकारो बस तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया मन्नसेताते ते नये सतात स्तवा नर्ये स पिता पितास्तो यशस्वीन अनग तुम जिन्हें तात मानते हो ये तुम्हारे तात नहीं है ये तो तुम्हारी यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता हैं स एव मुक्तो दुखात सत्यवाग्रथिथतम सर्वोक विनाशा मतिम चक्रे महामना माता के जो कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर दुख से आतुर हो उठे उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया तम तथा निश्चितात्मान स महात्मा महातपा ऋषि ब्रह्मा विद्या श्रेष्ठो मैत्रा वरुणी रन त्यधी वशिष्ठो वार् हेतु राजे न उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रा वरुण नंदन वशिष्ठ जी ने पराशर को ऐसा करने से रोक दिया और युक्त से वे उन्हें रोकने में सफल हुए वह बताता हूँ सुनिए वशिष्ठ वाच इतिहा तो बभू व पृथ्वी पति या जो वेद विदाम लोके भृगुणाम पार्थिव शांता भुजस्ता धान्यन चलन चोम तर्पयामास विपुले विषा पति तस्पतिदूल सर्याते थ कथचन बभूव तत्कुयाना दभ्यकार्य मुपस्थित भृगूण तो धनम ज्ञावा राज एवं ते याणवो भी जगम्मुस्ता ततो तथो भार्गव सत्यमान वशिष्ठ जी ने परासर से कहा वत् पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे वे निपुष्ट भेदज्ञ भृगवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे तात उन महाराज ने सोमयज्ञ करके उसके अंत में उन अग्र भोजी भार्गवों को विपुल धन और धान देकर उसके द्वारा पूर्ण संतुष्ट किया राजाओं में श्रेष्ठ के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है यह जानकर भी सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए उस समय कुछ भार्गवों ने अपने अक्षय अच्छा धन राशि को धरती में गाड़ दिया तदु कैचि भयम् भय भृगवस्तु जदुकेचित्सा वित्त यथेत कुछ कुछने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया तदा ततो महितलम तात क्षत्रियादातःतागत भ्रुकुवे तुम सर्वे समेता तात कुछ दूसरे दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों को धन प्रदान किया था वस्त तदंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मा धरती खोदते खोदते किसी भगवंसी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया तब सभी श्रेष्ठ शक्तियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा क्रोधा भृगवंस्ता शरणागतान जब परसाहि फिर तो उन्होंने क्रोध में भर कर शरण में आए हुए भृगवंशियों का भी अपमान किया उन महान धनुर्धर वीरों ने वहाँ आए हुए समस्त भारगो को तीखे बाणों से मारकर यमलोक यम दिया। आगर भाधवृत स्र्वान्दुन्धरा तथाद्य मारे सो भया तम भृगुपत्नों गिरी दुर्गम हिमवंत प्रपेद सा सा मंडतमा गर्भम भयाद्रे महोज उकमोभ बिबिधे तदर्भ उपलभ्यासुब्राह्मणी वयार्जिता गैका कथयास क्षत्रिया ततस्ते क्षत्रिया जगम्म गर्भम मंत्र मुद्यता तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर विचरने लगे इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कन्दरा में जा छिपीं उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांग को चीरकर उसमें रख लिया उस वामोरू ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर छत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी फिर तो वे छत्री लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां गए द्राह्मण ते थमां नाम सतेज सा ब्राह्मण्या उन्होंने देखा वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है उसी समय उस ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जांग फाड़कर बाहर निकल आया मुश्ण दृष्टि क्षत्रियाणाम मध्यान्हय भास्कर ततचक्षना स्थे गिरिदुर्गे सुभ बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भातु उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे ततस्ते मोहमापन्ना राजा रो नाम चरणम जगम्यथम तामिंदम फिर मोह के वशीभूत हो अपने दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वि ब्राह्मणी की शरणी उचुश्चैना ज्योति क्षत्रिआस्त ज्योतिब्रहीणा दुखाता शांताचित्वाग्न भगवत प्रसादेन गच्छेत छत्रम च उपारम्च गेम पाप पापकर्मिण वे छत्र उस समय आँख की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लटाटों वाली आँख के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे अतः वे उस महान सौभाग्यशाली देवी से इस प्रकार बोले देवी यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रियों का दल अब लौट जाएगा थोड़ी देर विश्राम करके हम सभी पापाचारी यहाँ से था ही चले जाएंगे न प्रसादे तो अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो ये श्री महाभारत आदि चैत्रत चैत्ररथ पर सत्य सप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररत पर्व में औरवोपाख्यान विषयक एक सौ सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ